सांकत्वकोमी की तत्सा तस्तोगातेतन चेतन लिंग गुणकर्तृत्थासीन याजलिखा तत्सात्तर संयोगा कहा उसका संयोग होना कैसे संयोग होगा जब दो भिन्न पदार्थ होता उनका संयोग होता है वो यहाँ लिख रहे हैं तत्सात माने यहाँ चेतन और अचेतन दो वस्तुएं हैं उनका संयोग होगा और आपके यहाँ आप पुरुष क्या निर्लेप है इसीलिए कह रहे हैं तत्संगातुक्तम मैंने तत्सयोग शब्द का प्रयोग क्रिया न चा भिन्न योग अपेक्षा बिना अपेक्षा बिना भिन्न यो संयोगो ना, ना जब दो अलग अलग पदार्थ उन दोनों में अपेक्षा होगी तभी संयोग होगा बिना अपेक्षा के संयोग नहीं होगा निन्न भिन्नयो हो माने एक भिन्न एक चेतन एक अचेतन एक प्रधान एक आत्मा है ये दोनों यदि परस्पर आकांक्षा होगी तब इनमें क्या हो सकता है संयोग हो सकता है वही कहा न चा भिन्न यू बिना न चा इम उपकार उपकारक भावम बिना संयोग हम कब चाहते हैं किसी से मिलना या तो कुछ कार्य हो उपकार उपकार का भाव हो तब तो हम उसके पास जाते हैं वही कहने जा रहे हैं कि नचा भिन्नयो हो भिन्न मतलब अलग अलग जो चेतन और चेतन है आत्मा और प्रधान है इन दोनों की परस्पर जब अपेक्षा कब होगी उसके लिए कह अभी अपेक्षा नहीं जब उपकार और उपकारक भाव होगा तब तो इनमें क्या होगी परस्पर अपेक्षा होगी तो वही कहने जा रहे हैं भिन्नयो यो संयोग अपेक्षा बिना अपेक्षा बिना भिन्नयो संयोगो न भवती न च यम मे जो अपेक्षा है उपकार्य उपकारक भावम बिना जो अपेक्षा है जो आकांक्षा है वह कब तक नहीं होती है जब तक उपकार्य उपकारक भाव नहीं होगा उपकार ये कौन है पुरुष है उपकारक प्रगति जब ये भाव होगा वही नच अपेक्षा उपकार उपकारक भावम बिना न इति अपेक्षा हे उपकारम आहा माने अब बताने जा रहे हैं पहले उनके संयोग का मूल कारण क्या है तो उपकार या उपकारक भाव क्या उपकार है कौन उसका उपकारक है इसलिए सबसे पहले जो संयोग होना है भिन्न भिन्न में संयोग होता है कब होता जब अपेक्षा हो अपेक्षा कब होती जब उपकार उपकारक भाव होता है उसी उन जो संयोग का जो मूल कारण उपकार या और उपकारक भाव उस उपकार या और उपकारक भाव को दिखाने के लिए ईश्वर कृष्ण इक्कीसवी कार्य का लिख रहे हैं इति अपेक्षा हे तुम उपकार आह पुरुष दर्शनार्थम पुरुष के दर्शनार्थम मने यहाँ पर पुरुष का और प्रधान का जो संयोग होता है तो पुरुष है कैवल्यार्थम और पुरुषस्य देखने के लिए कौन आना चाहती है तो मुझे देख ले कौन प्रकृति तो दर्शनार्थम पुरुषस्य है और कैवल्यार्थम प्रधान से मैने प्रधान छूट जाए ये कहना चाह इसलिए संयोग होता है वही लिखने जा रहे हैं पुरुष दर्शनार्थम और कैवल्याथम तथा प्रधान से प्रधान से दर्शनार्थम या संयोग माने पुरुष और प्रधान का जो संयोग हो रहा है उसमें उपकार उपकारक भाव क्या है तो कहने जा रहे हैं दर्शनार्थ एक है एक कैवल्यार्थ माने प्रधान स्वदर्शनार्थम जो सुख दुख मोहात्मक जो उसका रूप है जो अनुभव उस भोग कराने के लिए पुरुष को चाहती है माने यार जो प्रधान किसको चाहती है पुरुष को चाहती है किस लिए दर्शन कराना दर्शन का तात्पर्य भोग कराना मन भोग क्या है सुख दुख अन्य का साक्षात कार्य कराने के लिए प्रधान पुरुष की अपेक्षा करती है और पुरुष क्या चाहता है स्व कई अपनी मुक्ति के लिए माने मैंने स्वाज कैबल्यकार जो विवेक विज्ञान है मोक्ष का कारण कौन है यहाँ मैंने त्रैगुण ने जो पीछे आया था ना माने विवेक इन दोनों का कहेक है प्रकृति और व्यक्त व्यक्त ज्ञान व्यक्त अव्यक्त ज्ञान के विवेक से क्या होता है आत्यांतिक दुख की निवृत्ति होती है तो व्यक्ता व्यक्तज्ञ मैंने यहाँ जो कैबल्यार्थ है वह केवल जो कारण कैबल्य का जो कारण तो जो, जो विवेक का उस विवेक के संपादन करने के लिए प्रकृति परिणामार्थम मैंने प्रकृति का जो परिमाण परिणाम है उसको कौन चाहता है मैंने कैवल्य का कैवल्य का जो जनक जो कैबल्य का जनक कौन है जो विवेक उस विवेक विज्ञान को सम्पादन करने के लिए पुरुष चाहता है प्रकृति को और प्रकृति का कहती है अपना उपभोग कराने के लिए पुरुष को चाहती है दर्शनार्थम दर्शनार्थ तात्म जोड़ती है दर्शनार्थ माने उपभोगार्थम कैवल्यार्थम विवेकार्थम माने प्रधान की हमको आवश्यकता विवेक करने के लिए और प्रधान को पुरुष की आवश्यकता है उपभोग साधन कराने के लिए कैसा दोनों का होता है तो पंगु अंधवत पंगु पुरुष है अंधी प्रकृति क्योंकि अंधा में क्या होता है विवेक शून्य होता है ज्ञान रही है तात्पर्य बता रहे अब पंगु क्यों कुछ कर नहीं सकता है जान सब सकता है इसलिए पंगु अंधबद उभयोगयोगा उन्हें पंगु और जैसे अंधा का संयोग होता है उसी प्रकार यहाँ पंगु और अंधा की तरह प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ और उस संयोग से क्या होता है प्रगतिर मास अहकार तो तस्माध गणस्त सोर तर सूरस का पंचभ्या पंचभूतानी ये आएगा वही कहने जा रहे हैं पंगुअ उ हमारे प्रगति पुरुष यो हो संयोगा तरह अंग दोनों का संयोग है नीचे देवी राय से टिप्पणी जो हम बताए लिख दिया हम ध्यान चला गया नीचे ये कर उपमान निष्क्रिय पुरुष जिसे पंगु होता है कुछ कर नहीं सकता निष्क्रिय होता है उसी प्रकार यहाँ पुरुष भी क्या है निष्क्रिय इसलिए पंगु माने पंगु से उपमा दी गई पुरुष को क्यों निष्क्रियवात और अंधोपमा अंधा क्यों कही प्रधान को कि वो अचेतन है अंधा का मतलब है अचेतन से अंधा उपमा के अचेतन प्रधानम इसलिए जैसे एक अंधा अपने ऊपर किसको बैठा ले पंगू को बैठा ले अपने तो गंतव्य तक पहुंच सकता है उसी प्रकार प्रकृति हो गई अंधा अपुरुष हो गया पंगु उसके ऊपर बैठ जाएगा कैवल्य को प्राप्त कर लेगा गंतव्य मोक्ष विवेक तो कहे तो अंध रूप जो पंगो न अंधो मार्ग ही जते उसी प्रकार प्रक्यारूढ़ जो पुरुष प्रधान को मैंने प्रकृति के ऊपर बैठ कहेगा ऐसा करो ऐसा करो जैसे पंगु बैठा अंधा तो कहगा चलो ऐसे चलो चलेगा उसी प्रकार प्रेरणा देगा अंधा को प्रेरणा देगा लंगड़ा उसी प्रकार यहाँ अंधा हो गई प्रकृति और पुरुष हो गया लंगड़ा तो पुरुष क्या देगा प्रकृति को प्रेरणा देगा तुम सृष्टि करो सर्ग करो अंधेन पंगु हो वही स्वाभिष्ट स्थान और क्या कहते अंधा के माध्यम से पंगु अपना जो क्या है अभिष्ट स्थान प्राप्त कर लेता है यहाँ पुरुष का अभिष्ट क्या है कैबल्य तो कई प्राप्त हो जाएगा किस पर बैठ करके प्रकृति में उसी देख न पंगुन्द् संयोग तत्कृत सर्ग प्रधानस्य इति कई है ना न होता प्रधानस्य इन्होंने कहा कि प्रधान में कौन सी व्यक्ति है संबंध में व्यक्ति है कर्म में व्यक्ति है तो उस ले आ गई व्याकरण उन्होंने तो कहा भैया यहाँ एक सूत्र कर्ति कर्मो कृति ऊपर से कर्ति पदला पुरुषेण प्रधान से तो कह दिया जो प्रधान है वह है कर्म सष्टि किस से कर्ति कर्मणो कृति मानी कर्त कर्मण यहाँ पर कर्म में सी है कर्ण पद का ध्यान करना लाना पड़ेगा मैने तदर्थ स्वानुभा प्रधान पुरुषो अपेक्षते वही कहने जा रहा है अत्र कर्मण ष्ठि प्रधानस्य सर्व कारण प्रधान का सब का कारण है प्रधान माने प्रकृति यदर्शनम यद दर्शन माने उपभोग मान उपभोग पुरुषे न पुरुष क्या करता है उसको चारा है। इसलिए चारा है दर्शना दर्शन प्रकृति अपने को भोग साधन बनाने के लिए पुरुष को चाहती है वही कह रहा है यद दर्शनम मान सर्व कारण से यद दर्शनम पुरुषे न तदर्थम किम पुरुषा पुरुष प्रकृति बांझती भोगता हो गया पुरुष अभोग्य ही प्रकृति अनेक कथन भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता मान प्रधान है भोग्य अभोक्ता हो गया पुरुष अतः भोग्य हो गया हमारा जो भोग्य शब्द हो गया कौन निर्णय प्रत्यात कृदंत उसका कर्म कौन हो गया प्रधान मान प्रधान से भोग्य ऐसा करना चाह इति भोग्यता प्रधानस्य से दर्शिता तत्या भोग्यम प्रधानम् जो प्रधान हो गया भोग्य भोग्य माने विषय भोग्य मानो तो विषय भोक्ता माने विषयी अब भोग माने सुख दुख अन्य साक्षात्कार ये तीनों अर्थ है भोग भोग्य और भोक्ता भोक्ता हो गया पुरुष भोग्य हो गई प्रकृति और भोग हो गया उनका सुख दुख अन्य साक्षात्कार जो हो गया भोग अनना भोग्यता प्रधानस्य दर्शिता तथा भोग्य प्रधानम भोक्तार मंत्रण नसंभवति संभवती मन भोक्ता के बिना भोग्य प्रधान संभव नहीं है अतः जो भोक्ता वही हमारा क्या है पुरुष है अतः अस्य भोक्तापेक्षा प्रधान किसको चाहता है अपने भोक्ता को भोक्ता किसको चाहता है भोग्य को कोई कहने जा रहा था प्रधान ने पुरुष को चाह किस लिए भोग करने के लिए पुरुष से अपेक्षा पुरुष किस लिए चाहता है प्रधान को तो कह रहा है कई बल्यार्थम पुरुष से अपेक्षा दर्शिये पुरुष से कई बल्यार्थम तथा ही प्रधान समिन्ना पुरुष मे प्रधान से भिन्न कौन है हमारा पुरुष है तद कतम दुख अभिमन्यमाना यद्यपि अभिमन्य माना रहता है सब आत्मा में नहीं रहता इनके तो है दुख जो है तम इनका विकार सुख दुख मोह तो रहेगा सब कहा बुद्धि में अंताकरण में फिर भी उन दोनों का अत्यंत तादात्म्य है दोनों के माने दोनों का संभिन्न मान मिश्रण हो चुका है इसे अग्नि किसी ने कहा अयोधी अयो माने लोहा जला सकता है नहीं जला अयोध्या नहीं होता परंतु प्रयोग क्या होता अयोधाती तो दाहकत दग शक्ति किसमें है अग्नि में और लंबापन किसमें है लोहा में तो उनमें जैसे तादात में हो गया तो तो कहा अयोधाती दहन धर्म किसका तो अग्नि का आरोप किसमे कर दिया अयोहा में उसी प्रकार यहाँ जो अंताकरण का धर्म है दुख त्रय व किसमें आरोप कर दिया पुरुष में उसका अभिमान करने वाला पुरुष हो गया अतः उसके छुटकारा करने के लिए कई बल कैवल्यम स्वार्थ कैबल्य प्राप्त करना चाह रहा है अतः तत्व पुरुष अन्य आति निबंधनम्यथा ख्याति पांच क्या सत्य क्या अन्यथा क्या अन्यथा ख्याति बोलते हैं अन्यस्य अन्यथा रूपेण भानम ये नहीं आए लोग मानते है तो अन्यथा ख्याति का मतलब होता है कि अन्य वस्तु अन्य से बाजार में पड़ा है रजत और दिखने लगा सीपी में तो अन्यस्य माने अपरो अपरोवर्ती मानस्य जो पुरोवर्ती नहीं है ऐसा हटस्थ रजत तीन रूपेण भानम पुरोवर्तित्व भानम माने अन्य जगह के वस्तु को यहाँ अन्य जगह हो गया अर्थात पर हुआ को उसका स्मरण हो गया इसलिए ऐसा हो रहा है इनके यहाँ वही कहने जा रहा है कि अन्य मान सुख दुख त्रय आश्रय हुआ अंताकरण में वो उनका भान कहाँ होने जा रहा है पुरुष में जिसमें उसमें है नहीं ये हो गया अन्यथा ख्याति कोई शब्द का प्रयोग करने जा रहे है सत्य पुरुषान्यता अन्यता ख्यातिबंधनम उन्हें जो सत्य और पुरुष इन दोनों में एक दूसरे का भ्रम हो जाना वही अन्यता अन्य निबंधनम निबंधनम माने कारणम मैंने जहा हमारा जो केवल है पुरुष है सत्य माने प्रधान तत्क तात्पर्य किसे लेना यहाँ पर प्रधान से यह प्रधान है और जो पुरुष है माने प्रकृति अवधिक जो पुरुष में अन्यता प्रकार का जो ज्ञान है यही जो माने पुरुष और प्रकृति अन्यथा शब्द का प्रयोग नहीं कि शब्द का प्रयोग किया पुरुष है इन दोनों का जो भेद माने जब विवेक हो जाए वही विवेक माने अन्यता ख्या मान विवेक ज्ञानम निबंधनम निदानम यस्य माने इस प्रकृति और जो पुरुष है इन दोनों का जो विवेक क्योंकि यहाँ अन्यता शब्द का प्रयोग है अन्यथा ख्याल चीज है अन्यता अन्य भेदा अन्य भेदवान अन्य भेदा अन्य कही चाहे अन्यता के पर्याय वाची है माने का विवेक सत्व जो हो गया प्रधान और पुरुष इन दोनों का जो अन्यता ख्या माने जो विवेक ज्ञान वह निबंधन निबंधन का तात्पर हुआ निदान माने प्रकृत्य अवधिक पुरुष में जो अन्यता प्रकार ज्ञान है माने प्रकृति से या भिन्न कौन है पुरुष है इस प्रकार का जो ज्ञान है वही कैबल्य के लिए निदान है क्या निदान का तात्पर्य हुआ औषधि है उसी से हटेगा यह अर्थ करते हैं इसलिए अन्यता शब्द का प्रयोग है माने प्रधान पुरुष अन्यता अन्य ख्यादान नुष अन्य ख्या प्रधान मंत्रेण जब तक सत्व पुरुष में वेद ज्ञान कब तक नहीं होगा प्रधानमंत्री प्रधान नहीं होगा तो वेद नहीं प्रधान का ज्ञान होगा प्रधान प्रधानमंत्री न संभवती कैवल्यार्थम पुरुष प्रधान अतः कैवल्य करने के लिए विवेक ज्ञान करने के लिए पुरुष की को है प्रकृति का जब दोनों मिलेंगे तब विवेक होगा अलग अलग हम समझ पाएंगे इसलिए विवेक ज्ञान के लिए उपयोगी कौन है प्रधानम तो किसी ने कहने का संयोग कब से आ रहा है आपने कहा कि जो प्रकृति और पुरुष का संयोग होता पंगअवध दोनों का है ना किसलिए संयोग करना है तो एक कह रहा दर्शनार्थम एक ने कहा कैवल्या इन दोनों से संयोग होगा तो सृष्टि कब से संयोग दोनों का है कभी न कभी कोई तिथि है कह नहीं अनादित्वाच्य कब से ये दोनों है पता नहीं अनादि है लिखना पड़ा अनादित्वाच्य मान अनादिवि मान अविच्छिन्न है जैसे तो गंगा का प्रवाह अविच्छिन्न है ये क्या है अनादि उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष कार्य कब से चला रहा है अविच्छिन्न संयोग पता नहीं है कोई अनादित्वाच्य संयोग परम्परा संयोग परंपरा वनादि होने से भोगाय संयुक्तों की मान भोग के लिए व प्रकृति से संयुक्त होता है पुरुष और फिर क्या करता है मोक्ष के लिए भुक्त होता है वही कह रहा है भोगाय संयुक्त भी पुरुषा भोग के लिए संयुक्त जो पुरुष है कैवल न्याय पुनः संयुक्त अब पुनः कैवल्य करने के लिए क्या करता फिर युक्त होगा फिर हटेगा ना यहाँ पर कैबल्यार्थम पुरुष अदा भोग संयुक्तों भी कैबल्य है दो बार संयोग करने जा रहा प्रधान और जो पुरुष है यह दोनों का संयोग हुआ उस संयोग से संसार बना क्या बने हमारा उसी ने दो बार प्रयोग किया पुनः कैवल्यार्थम पुरुष किं करोति पुनः संयुज्यते कैबल्य की सिद्धि के लिए पुनः पुरुष क्या होता है संयुक्त तो होगा उसका विवेक करेगा मुक्त हो जाएगा अन योग ठीक है हो जाए प्रकृति और पुरुष का संयोग तो क्या लाभ होने वाला है तो कह रहा किसी ने कहा अनु प्रधान पुरुष का जो संयोग हो जाए तो हो जाए तो क्या लाभ होगा तो कह ये लाभ हो पूर रहा पूर्व पक्ष बना रहे हैं महादादी सर्गस्तु कु हम कहते हैं प्रकृति पुरुष का संयोग तो महाद उत्पन्न हो जाएगा क्या इसको उत्पत्ति क्यों मान रहे हो वही कहना महादादी सरगस्तु कु उन्हें महादाजी सर कहाँ से आया उन्होंने कहा उन्हीं के संयोग से आया कहा से आया है वही कहने तत्कुता प्रश्न हुआ इसलिए उनको लिखना लेखना है तत्कृ तत सरगा तत्कृतः सरगा संयोग नहादाजी स्वर्ग मंत्री न भोग क्यों प्रकृति और पुरुष मिल भी जाए तभी भोग नहीं हो सकता मोक्ष नहीं हो सकता है कोई न कोई माध्यम होना चाहिए कोई न कोई साधन होना चाहिए इसीलिए कहने जा रहे हैं जो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है सर्ग स्वर्ग भोगाय महादादी के सर्ग के बगैर ना वो भोगोपयोगी है न कैलोपयोगी है जैसे दूध के अंदर घृत का संयोग है पर वो तो घृत से रोटी नहीं छिपड़ के खाई जा सकती दीपक नहीं जल सकता है कब जलेगा जब उसको हम दही बनाएंगे अथवा आजकल जो मशीन मक्खन निकालेंगे तब अलग होगा उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि इनका जुड़ने से मात्र नहीं होगा जब महादादी जब सर्ग बनेगा तब पुरुष उस प्रकृति का भोग कर सकता है और प्रकृति से मुक्त भी हो सकता है वही कह महादादी स्वर्ग मंत्र भोग आय कवल्याय का पर्याप्त संयोग मन महादादी के बिना भोग कैवल्य के लिए संयोग पर्याप्त नहीं आता भोग वर्गात्म स्वर्गम करो भोग और मोक्ष इन दोनों के लिए क्या होता है सर्ग बनती सृष्टि होती है कैसे होती है प्रकृति सृष्टि वाला बताएंगे अतः आजा इक्कीसवी कार्यक्रम बताया कि भोग और मोक्ष के लिए जगत बना है उसके बना है भोग और मुक्त कैसे बना क्रम क्या है तो यह बाईसवीं कार्यक्रम दिखा रहे हैं सर्ग क्रमम सर्ग बना होता है सृष्टि क्रम माने किस क्रम कौन पहले आया कौन दूसरे नंबर कौन तीसरे कौन चौथे इसको क्या बोलते हैं क्रम तो सर्वप्रथम सर्ग क्रम आ सर्ग क्रम को कहना जा रहा प्रकृत महान प्रकृतर महान इत्यादि कार्य है पहले कहना है प्रकृति महा मान्य बुद्धि प्रकृति से महान माने बुद्धि उत्पन्न हुई तत्व तत्व माने बुद्धि से अहंकार प्रकृत महान तत्व अहंकार तस्मा गणशो का तस्माशा पंचभ्य पंच भूता है पल्य का प्रकृति हे मैं अव्यक्त प्रजो प्रधान उसे क्या उत्पन्न हुआ तो कह दिया महान महातत्व उत्पन्न हुआ जिसको बुद्धि तत्व तो कहते हैं तथा उस बुद्धि तत्व तो से अहंकार अहंकार से गणस्य सूरस का मैने सोलह गण माने ग्यारह इंद्री और पांच हमारे हो गए तन तन्मा, तन्मात्राए हो गए सोलह इसलिए कह दिया गणश समुदाय सोलह का समुदाय उत्पन्न होता है तस्माद सोरस का पंचव्या उन सोलह में जो पांच तन्मात्राए हैं उनमें पंच भूता में उन्हें तन मात्राओं से क्या उत्पन्न होता है पांच महाभूत उत्पन्न इसलिए इनके यहाँ जो हमारी इंद्रिया है भौतिक नहीं है भूतों से नहीं बनी न्याय में विघ्राण कैसे बनी भूत से और इंद्री तो किससे बनी वायु से कोई भूत है इनके यहाँ कैसे सब बनी है अहंकार क्या बोला जाता है अभौतिक बोला जाता है क्या बोला जाता है अभाव भौतिक कोई कह भौतिकबाजी कौन है हिंदी विषय में पुष्कर तो ये है वो भूत से बनाते हैं सब ये क्या बनाते हैं भूत से नहीं बनते अहंकार कोई कहना प्रकृति अभ्यक्तम महद अहंकारो बक्ष अभी अभिमान का लक्षण नहीं का अध्यवसायो बुद्धि ही अध्यवसाय महद का लक्षण है अभिमानो अहंकार आगे लक्षण बताने वाले वही कहने जा रहे हैं प्रकृति अव्यक्तम अव्यक्त का पीछे लक्षण कर चुके हैं जिन पर विचार नहीं कर रहे हैं और महद अहंकारो बक्षमाण लक्षणो हम अब महद और अहंकार के आगे लक्षण कहने वाले हैं वही आगे वाली दो कारिकाओं से वही अभिमानो अहंकार का लक्षण अभिमान और बुद्धि का लक्षण अध्यवसाय एकादश इंद्रियाणी एकादश इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय पांच कर्म इंद्रिय और मन तो यही वही कहना बक्षमाणी आये कहने वाले है एकादश इंद्रिया शब्द तन मात्रा पहला शब्द तन मात्रा दूसरे में आगे हमारा रूप तन मात्रा फिर रस तन मात्रा फिर गंध तन मात्रा इसी को वेदांत में सूक्ष्म भूत कहते हैं तन मात्राणी तथा चपंच बोलते हैं सोयम ये मिलकर सोडा होगा सोलह हो गए सोडस संख्या परमित गणा सोडश संख्या से युक्त एक या समुदाय बन गया गणा सोडश का तस्मात अभी सोडश व्याह पंचमन उस सोला से निकाल करके सोडश समुदाय हुआ उससे पांच को निकाल लेना इतना सुंदर व्याख्या किया व्या कि सोडश लिखा है तो सोडश व्याह सोलह से अपने अलग करके जो पंचभ्या जो पांच हैं तन्मात्राएं तन्मात्र तन मात्र तन पंचभूतानी पंचभूत आकाश आदि उत्पन्न होते हैं उनसे माने उन 16 से, से पांच को अलग करके फिर क्या करना है हमको अतः यहाँ सोडश का और पंचभ्या में जो सोडश और पृथक कर माने सोश उसके अंदर जो पांच उनसे अलग करके सोडक समुदायत पंच पृथक ऐसा कहना है तत्र अभी तन मात्राएं का बिना नहीं मूल्य में इसलिए लक्ष्मण यहाँ लिख दे रहे हैं शब्द तन्मात्रा आकाशम आकाशम शब्द गुणा ये आकाशम उभयिंग लिंग भी है और पुल्लिंग इसलिए आकाशम और गुण तो का, तन तन आकासम शब्द नित्य पुल्लिंग है लिखा तन शब्द तन मात्रात् आकाशम शब्द गुण आकाश उत्पन्न हुआ उसमें कौन गुण रहा शब्द गुण शब्द तन्मात्र सहित मान शब्द तन मात्रा के सहित जो स्पर्श तन मात्रा है उसे स्पर्श तन्मात्रात् वायु कौन उत्पन्न हुआ वायु उसमें वायु शब्द पुल्लिंग नित्य है और उसमें दु गुण आ हाँ, गए शब्द स्पर्श गुण दू गुण वाला एक गुना दिख हो गया शब्द स्पर्श तन मात्र सहिता शब्द तन मात्रा भी लगी उसमें स्पर्श एक नया तन मात्रा आ गई रूप उसके द्वारा कौन उत्पन्न हो गया तीन तरह मात्राएं मिलकर कौन उत्पन्न हुआ कितना सुंदर क्रम है शब्द स्पर्श रूप तन्मात्र सहिता तन मात्रा से तेज तेज उत्पन्न होता उत्पन्न हुआ तेज ते तीज न तेज शब्द है इसलिए यहाँ लेते हैं समास हो गया है इसलिए शब्द स्पर्श इस रूप गुणम ऐसे गुण शब्द क्या है पुलिंग है वो जो समास कर देंगे तो अन्य पदार्थ प्रधान हो जाता है इसलिए शब्द रूप स्पर्श गुण वाला फिर शब्द स्पर्श रूप तन मात्रा रस तन मात्रात् आप शब्द नित्य बहुत स्त्रीलिंग आप शब्द स्पर्श रूप रस चार गुण चार गुणवाला कौन उत्पन्न हुआ जल उत्पन्न हुआ शब्द स्पष्ट रूप रस तन मात्रा चार तन मात्रा के सहित जो गंध तन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुणा पृथ्वी गुणा पृथ्वी ताप हो गया न पदार्थ को गुण वाली मन शब्द रूप रस गुणा गंध गुणा ए ते सन्ती सा शब्द रूप रस गंध गुणा पृथ्वी जा पृथ्वी उत्पन्न हुई क्या उत्पन्न हुई हमारी पृथ्वी उत्पन्न हुई अब आगे बताने जा रहे हैं कि यह जो पहला प्रकृत महान महान माने महातत्व महात माने बुद्धि उस बुद्धि को लक्षण बताने के लिए तेसवी कारिका का आरंभ हो रहा है अव्यक्तम सामान्य तो लक्षितम इन्होंने कहा अव्यक्त को हमने पहले लक्षण बता करके आए हैं क्या कि दसवीं कारिका में अव्यक्त का लक्षण बता चुके हैं इसलिए अव्यक्तम सामान्यतो तो लक्षितम तद विपरीत इत्यादितम उसने कहा त्रिगुणी अभिवेकी तद विपरीत व्यक्ता तद विपरीतम अव्यक्तम वो अनित्य है या नित्य है ऐसा अच्छा तो बताया था हे तुम अनित्य मी ग्यारहवीं कारिका है और ये कौन है कि अव्यक्त हो गया वही का ग्यारहवीं दसवीं कारिका में बताया उसके विपरीत कौन है अभ्यक्त यहाँ बताया इतने विशेष लघु प्रकाशकम इमकम च रजा ऐसा कहा था वही कहना विशेष तस्या सत्यम लघु प्रकाशकम इस कारिका इत्यादि न व्यक्त और अभ्यक्त के लक्षण हम बता चुके हैं दोनों के व्यक्त सामान्य तो लक्षितम हे तुम अब सक्रियम अनेकम आश्रितम ये भी हम बता चुके हैं वही कह रहा है इन सबके लक्षण बता बता कर आए हैं वही दसवीं कारि का बताया इसका लक्षण व्यक्त भी भी हो गया था इति मद इत्यादि न ये दसवीं कारि का बताया व्यक्त का लक्षण भी अब का भी संप्रति विवेक ज्ञानोपयोगी तया क्यूँकी विवेक गणना है कई बल माने विवेक कराने के लिए उपयोगितया व्यक्त विशेषम तो व्यक्त के अंतर्गत बुद्धि आती है एक एक व्यक्तों के लक्षण बताएंगे प्रकृति अव्यक्त है महद व्यक्त है अहंकार व्यक्त है इंद्री भी व्यक्त है पंचतान माताएं भी पंचभूत भी व्यक्त है इन्हें एक एक का अलग अलग लक्षण किया जाएगा तो सबसे पहले व्यक्त विशेष जो बुद्धि है उस एक का लक्षण करने जा रहे हैं अध्यवसायो बुद्धि धर्मो ज्ञानम वैराग्य ऐश्वर्य रूपम विपर्यस्तम तीसवी कार्य का सबसे पहले बताया बुद्धि क्या चीज है तो अध्यवसायः बुद्धि निश्चय करना निश्चय करना किसा काम है बुद्धि का और जो बुद्धि इसमें क्या क्या चीज रहता बुद्धि के अंदर तो कहता है ये बुद्धि के दो प्रकार के धर्म एक सात्विक धर्म एक तामस सात्विक कौन कौन धर्म है ज्ञान है वैराग ऐश्वर्य यह है सात्विक बुद्धि के रूप चार और विपर्यस्तम माने अधर्म अज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य ये उसके है तामस इसके तामस रूप है बुद्धि के अब यहाँ पर ये विचार करने चाह रहे नीचे कि अध्यवसायो बुद्धि माने यहाँ कहना चाह रहे कि अध्यवसाय बुद्धि नहीं है अध्यवसायती बुद्धि है अध्यवसाय तो निश्चय निश्चय वाली बुद्धि है इसे गंध पृथ्वी नहीं है गंधवती पृथ्वी यहाँ लिखना चाहिए था अध्या, अध्याय अध्यासवती बुद्धि तो बुद्धि कौन लिंग है स्त्रीलिंग है और अध्यवसाय है तो नित्य हो गया और जब हम कहेंगे अध्यवसाय बाली तो मत प्रत्यय करती होना चाहिए था जिन्होंने कहा क्रिया क्रिया मतोर और अभेदा बुद्धि की क्रिया कौन है अध्यवसाय निश्चय करना उस क्रिया और क्रियावत में क्या कर दिया अभेदूत्र वृद्धि तो वृद्धि वृद्धि और प्रथमा प्रथमा दोनों में कह दी संज्ञा संघी में अभेद होना चाहिए था वृद्धि आदित आदेशा नाम वृद्धि आदेश का नाम वृद्धि उसी प्रकार यहाँ कहने जा रहे हैं कि यहाँ पर क्रिया और क्रियावान क्रिया हो गई निश्चय तदवती जो बुद्धि उनमें क्या कर दिया तादात्म्य सादात्मा कर दिया धर्म धर्मों का अभेद कर दिया इसलिए उन्होंने लिख दिया क्या बुद्धि यद्यपि बुद्धि का व्यापार अध्यवसाय लिखने जा रहे हैं अध्यवसाय बुद्धि है। ही क्रिया अभेद व्यक्तया। क्रिया हो गई अवसाए क्रियावती हो गई बुद्धि क्रिया लक्षणम अभ्यवसावती अद्यवसा बुद्धिवक्ष व्यवहर्तालोच्य आलोच्य महम अभिम कर्तव्य अध्यवश्य जितना भी संसार का कोई भी करता है जो भी व्यवहार करता है वो व्यवहारता है हम सब जितने व्यवहारता हैं, हम लोग आलोचना विचार करते हैं। आलोच मे चिंतन करवा फिर मतवा फिर मनन करते हैं। उसके बाद कहते हैं आह अत्र अधिकर्ता यह मेरा अधिकार मैं कर सकता हूँ इतनी अधिकृता इतनी अभिमत अभिमान करके कर्तव्य कोई काम किया जाता है इस प्रकार का जो वृत्ति है उसी का नाम है अध्यवसाय आकार बता रहे हैं। आलोच मत अहम अत्र अधिकृत इत्यभिमत्य स्वीकृत कर्तव्यतन मया मुझे ये करना चाहिए जो यह निर्णय इसी का नाम है अध्यवसाय इति इति मया अध्यवस्यति अध्यवश्युनोती अपना तत्यापना तब तथा प्रवर्तते तब लोक हमें प्रसिद्ध तब आदमी पहले विचार करता है तब चलता है कहता तथा तत्या प्रवर्त लोक प्रसिद्धम तुम यो यम कर्तव्यम हमने यह अयम कर्तव्य का बुद्धि है जो कर्तव्य का विनिश्चय है चीती संतन्य की संधान से होता बुद्धि तो, तो जट है वो तो, तो नहीं कर सकती विवेक परंतु तो उसकी प्रतिबिंब पढ़ने से कर लेती है लिखना पड़ा चित संधान चैतन्य चैतन्य पुरुष में है चिति के सन्निधान आ जाने से उसमें क्या हो जाती है आपन मन प्रतिबिंब चैतनया प्रतिबिंब पढ़े तो बुद्धि भी हो गई चेतन की तरह विवेक करनाली चैतन्य मन आपन मन युक्त चैतन्य बुद्धि शोध्यवसाय जो अध्यवसाय बुद्धि असाधारणो व्यापारा वृत्ति मनवा बुद्धि का असाधारण ये धर्म है या उसका व्यवहार है व्यापार है तदेदा बुद्धि मनवा हो गया व्यापार मानी क्रिया क्रियावती हो गई बुद्धि क्रिया क्रियावत में अभेद करके लिख दिया अद्यवसायो बुद्धि तदेदा बुद्धि सच आबुदि लक्षण समान लक्षण क्या करता है समान असमान जाति से विभेद करता है समान कौन हो गया व्यक्त समान हो गए अहंकार आदि असमान कौन हो गया पुरुष और प्रकृति उन दोनों को किसने अलग किया अध्यवसाय ने अध्यवसाय लक्षण है लक्षण का धर्म होता है लक्ष्य को अलक्ष से अलग करना सजाति विजाती के भेद को रखना अपने लक्षण में लक्ष्य में यही होते गंधवती पृथ्वी तो द्रव्य जितने सजाति थे उनको गंधवत लक्षण ने पृथ्वी को द्रव्य सजाती सजा से व्यावृत कर दिया और जो गुणादी जो अथे अस विजाती उनसे भी उसको तो व्यावृत कर दिया वही आलिखण लिखना तत् समान जाती जाति व्यवच्छेदार समान जाती से विवच्छेदक है और असमान जाती से विवच्छेदक होने के कारण या जो अध्यवसाय है बुद्धि का क्या है लक्षण बन गया क्या बन गया हमारा बुद्धि का लक्षण है तदेव बुद्धिम लक्षित्वा अब बुद्धि को लक्ष्य करके जो अध्यवसाय संपन्न है उसका नाम है बुद्धि जो गंधवत संपन्न जो पृथ्वी है और दो प्रकार की है एक नित्य एक अनित्य है उसी प्रकार जो अध्यवसाय संपन्न जो बुद्धि है वो कितने उसका धर्म कौन कौन है वही कहने लक्ष्य विवेक ज्ञानोपयोगी नवेक ज्ञान के उपयोगी जो है सस्या बुद्धि धर्मान्न विवेक तो ज्ञानोपयोगी जो धर्म है तो धर्म रहने वाली वस्तुए जो है वो तामसान, सात्विक और तामस दोनों को आहा ईश्वर कृष्ण कह रहे हैं धर्मो ज्ञानम वैराग विराग ऐश्वर्य ये प्रकृति के सात्विक रूप हैं। अतामस, अस्मा विपर्यस्तकम अतामस इससे भिन्न है धर्म किसे कहते हैं लक्षण को नहीं मालूम है तो अब जुदय्रेस हेतु धर्म ऐसा आया, न्याय में भी ये तुम तो अब जुदय निश्रेय सिद्धि से धर्म का सूत्र है जिससे अब जुदय निश्रेय की सिद्धि होती है वो क्या होता है धर्म होता है कोई बात यहाँ ले किया अब जुदय माने संसार में उत्कर्ष को प्राप्त होना है निश्रेष माने मोक्ष तो हम संसार में उत्कर्ष को प्राप्त हो जाए और अंत में मुक्ति मिल जाए उसका जो कारण है उसका नाम है धर्म धर्म हो अब जुदय निश्रेय हेतु हो तगात नाद अनुष्ठान जनिता धर्म अभ्युदय हेतु जो याग करते हैं हम लोग उस यज्ञ से क्या होता है एक धर्म पैदा होता है वही कहने जा रहे हैं सबसे पहले जो धर्म है अकाश स्वरात कामों ऐश्वर्य की कामना तो से लिखने जा रहा है सबसे पहले यागात मान याग नहीं याग दान आदि देखा है लड़के पढ़ दिए याग दानाद्य अनुष्ठान जनिता मन याग के अनुष्ठान से दान के अनुष्ठान से पैदा कौन होता है धर्म क्यों धर्म का लक्षण किया यागो धर्म ऐसा कात्यायन का सूत्र का यज्ञ करना ही क्या है धर्म एक हुआ यज्ञ से जो पैदा हो धर्म अलग अलग मत मतांतर याग आदि रे व धर्म कहीं आया है अर्थ संग्रह में याग आदि रे व धर्म तो ये क्या कर दि धर्म नहीं याग से जायमान वो धर्म और उन्होंने क्या माना याग कोई धर्म माना ये अंतर है याक दान तप तपस्या अर्थ लगा लीजिए याक दान आदि अनुष्ठान जनिता हा। जो धर्म है वो अभ्युदय का हेतु धर्म और जो अष्टांग युग हम लोग जो आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि से करेंगे वो धर्म क्या है निश्रेयस का हेतु है तुए। तुए। दो लिख रहे हैं अष्टांग युग अनुष्ठान जनिता अष्टांग युग के अनुष्ठान से जन जो धर्म है वह तो से हेतु है यहाँ धर्म का मतलब बुद्धि जो एकाग्र हो जाना अष्टांग युग से क्या होगा बुद्धि एकाग्र होगी जब बुद्धि चित्त एकाग्र होगा तुम्हारा समाधि लग जाएगी तब क्या हो जाएगा से मिल जाएगा इतना साफ साफ लिख दिया अष्टांग युगा अनुष्ठान जनिता निश्रेयस हेतु एक और ज्ञान क्या चीज है ये धर्म का लक्षण हो गया वाला कौन है याग दान अनुष्ठान हेतु अभ्युदय संस्कार में दान देते हैं एक करके कितना नाम हो जाता है और अष्टान युग अनु जो होता है वो निश्चे का हेतु होता है गुण पुरुषान और जो गुण है जितने यह सब गुणों का ज्ञान कराना और पुरुष का जो ज्ञान कराना भेद का जो ज्ञान करा का नाम है ज्ञान मान यह पुरुष है यह गुण है सत्व है रज है तम है इस प्रकार के जो भेद ज्ञान कराने वाला है उसका नाम क्या है ज्ञानम ज्ञान का लक्षण किया गुण पुरुष अन्यता ख्यानम विराग क्या वैराग्यम बैरा, विराग भाव राग का भाव होना चाहिए वैराग्य विपत्ति राग है विरागा विरा अन्यता मन वन... भेद अन्यता शब्द लिखा लिखा होगा अन्यता मन भेद को कठन करने वाला ये पुरुष है विवेक ज्ञान असली ज्ञान सात्विक ज्ञान वही कहने जा रहे हैं ज्ञान तो हो गया ये ज्ञान उसके बाद क्या हो गया हमारा और विराग क्या चीज है राग का भाव राग माना होता है आसक्ति ही विशेष आसक्ति राग विषयों में जो आसक्ति राग है उसे हटराना विराग है तस् अब विराग के चार वेद लिखने जा रहे हैं विराग कौन कौन चार प्रकार का है सबके लक्षण स्वयं लिख रहे हैं चारों प्रकार के विराग का एक है यतमान संज्ञा नाम का विराग एक है वितरेक संज्ञा नाम का विराग एक है एक इंद्री संज्ञा नाम का विराग एक इंद्री दूसरा है वसीकरण नाम का विराग ये युग सूत्र में आया एक सूत्र है, उसके आधार पर ये लिखने जा रहे हैं कि यह सब क्या है विराग है चार प्रकार के। पहला कौन सा है तो यतमान संज्ञा नाम का जो विराग है उसका ये लक्षण लिखने जा रहे हैं किसका लिखने जा रहे हैं संज्ञा नाम का जो विराग है उसको बताने जा रहे हैं कि कसाया कसाय कहते हैं चित्त की मल को कसाया पंच कसाय होते हैं माने मल जो हमारे भगवान के प्रति में बाधक है ऐसी जो वृत्तियां उनको कसाय मल पद तो ये कहने जा रहे हैं कसाया चाय कसाया, कसाया मैने मलाहा किम चित न मन चित्त में रहने वाले मैंने बुद्धि वर्ति नीर इंद्रिया यथास्व विषय प्रवर्तंती और उन जो कसाया मल के कारण क्या होता है इंद्रियां अपने अपने सत्मन विषयों में प्रवृत्त होती है जैसा जैसे जैसा राग हो कसाय मैंने राग आदि कि सब क्या है ये कसाय मल राग भी क्या हमारा है वो क्या है कसाय है उसके द्वारा जितने हमारा जो चित्तवर्ती जितने कसाय है राग है ये राग आदि जितने राग है उन राग आदि के द्वारा क्या करता है व्यक्ति उन राग के मल में अपने अपने तो विषयों में यथा स्व विषय स्वम अनातिक्रम यथास्व तो मैने अपना विषय वित्पत्ति मैंने अपने अपने विषय में कि प्रवर्त्यंती माना राग आदि के की द्वारा इंद्रियों को प्रवृत्त कराया जाता है तन तन्मा, तन मात्र प्रवर्तिशत प्र, विषय इंद्रियाणी उसको लेकर के विषयों में प्रवृत्ति करने की जो इच्छा है प्रवर्तिशत उन्होंने कह दिया कि यथा माने विषय इंद्रियाणी माँ प्रवर्तिशत मैंने मत प्रवृत्त हो ये तो क्या हो गया हमारा विराग हो गया ये तो मान क्या संज्ञा का विराग हो गया प्रवृत्ति होना राग है अब तन मत्र प्रवृत यहाँ पर ये इंद्रियां मत लगे विषयों में न प्रवृत ऐसी जो इच्छा है वह है विषय इंद्रियाणी परी पाचनाय आरम्भ मान विषय जो इंद्री हैं, उनको हटाने का जो आरम्भ है अलग करने का जो आरम्भ है उस आरंभ का नाम हो गया प्रयत्नो यतमान संज्ञा हम भी हटाना शुरू किए राग से इंद्रियों को अंडा लगे ऐसी स्थिति का नाम क्या हो गया यतमान वैराग यतमाना यत्न करते हुए वर्तमान माने होते हुए तो यतमान शब्द अर्थ हुआ यत्न करते हुए यहाँ वर्तमान सामाज पता मान यतमान संज्ञा मने वह यत्न करता हुआ इनसे हटाने के लिए यह हुआ यतमान संज्ञा व्यक्त परिपाचने अब कह रहा दुतीय क्या है जो उसको पाक करने में हटाने में जो दिक्कतें आती है परिपाच माने चुष्ठीय माने जो उनको हटाने के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं बार बार उसके लिए कहने जा रहे हैं कि चिद कसाया है पकवा कुछ तो कसाये पक गए हट गए मतलब समाप्त होने जा रहे हैं और पक्षंते चके चित कुछ आगे चल करके पकेंगे तत्र पूर्वापरिभावी सती पूर्वा पर एक पक गए और पकेंगे ऐसा जो पूर्वा परिभाव है पक्षमाणिभ्या कसाये भ्या पक्वा नाम बिचरे के नवधारण मान इतने हमारे राग दोष हट चुके हैं इतने हटने वाले है इस प्रकार का जो विवेक हो जा रहा है इसी का नाम हो गया कौन सा वितरीक संज्ञा का विराग जिन्हा तू विचार है पक्षमाण मैंने पकने वालों से कसाए पक्वा नाम जो पके हुए हैं, उनका वितरिक माने अलग करके जो अवधारण है उसका नाम वितरीक वितरिक नाम का विराग माने यहाँ जो पक्वान जो शांत हो गए है तो हमें समाप्त की तरह चले गए हैं किसी को हमें हटाने वाले हैं इसके जो बीच की प्रक्रिया है उसी का नाम क्या होगा? गया संज्ञा नाम का वह विराग है अब तीसरा विराग देने जा रहे हैं एक इंद्री संज्ञा का उस पर इंद्री प्रवर्तना समर्थतया पक्वा नाम औसक मात्र देखिए हमारी इंद्री काम नहीं कर सकते हम तो मन में बहुत चिंतन हो रहा है वो वाला कहने जा रहे हैं, इंद्री काम नहीं कर रही है तो मन में सोच रहे हम वही कह रहे हैं रहा है? इंद्री प्रवर्तन मना प्रवर्तना असमर्थत प्रवर्तना में समर्थ नहीं है इंद्री मान लो किसी कारण व्यक्ति का बजरों का फिर भी हम सुनना चाहे थे मशीन लगा करके मान लो और बहुत से हैं, वही कहने जा रहा है इंद्री प्रवर्तन असमर्थतया इंद्री प्रवृत्ति में समर्थ नहीं है फिर पकवा नाम जो पक गए हैं उनको उत्सुकता बार बार उनका चिंतन करना वही पक्वा नाम मैंने उपशांता नाम औुकृत उत्सुकता पूर्वक उनका जो पके हैं राग आदि मतलब एकदम सूक्ष्म हो गए शांति को प्राप्त हो गए उनका बार बार चिंतन करना और सुख मात्र मनसी व्यवस्थानम ये हुआ उसको उत्सुकता वसात उसको मन में एकदम क्या कर देना कर ना पावे काम ऐसी उसको बार बार बार बार उसको तो लगाना व्यवस्थापित करना मैंने कर कि दोबारा मैंने खोज करके फिर हटाना नहीं होता कि हमारा गड़बड़ हुआ क्या नहीं कहते हैं इसे मान ली कोई साधक है पहले तो चिंतन कर मन शांत हो गया फिर उस सप्ताह का उसका तो एकदम क्या करना चाहता है कि हम सही में है कि नहीं तो बीच में जाकर अपने को नहीं लोग कहते कि बड़े सिद्ध बन गए तुम बीच बैठ गए हमारे आकर वह जो उत्सुकता दिखता है कि मेरे अंदर या मन एकाग्र हुआ कि नहीं ऐसा करके फिर उसको ठीक करता है गड़बड़ होता है वो कौन सा भैयाग हो गया कितना सुंदर लगे कि एक इंद्री संज्ञा का वही कहने जा रहे हैं इंद्री प्रवर्तन असमर्थ है मतलब वो बाह्य वृत्ति नहीं उसकी बन रही है फिर वो जो पके हुए सूक्ष्म में किए गए जो हमारे यहाँ राग आदि उनको अवसुख मात्र उनको परीक्षा के मात्र भावना से मनसी व्यवस्थापनम मन में उनको लाना चाहिए क्या हो गया एक मैंने केवल उनको मन में विषय हो जा रहे हैं वही कहा मात्र से आप इसका मतलब है अंत में इसको भी हटाना है अवसुख्य मात्र से निवृत्ति उपस्थित स्वी दृष्टानुसू यह संज्ञा त्रया प्राचीन बसीकर तीनों हैं, दृष्ट एक होता है अनासविक होते इतने विषय हैं, उनके लिए कहने जा रहा है तीनों का तीनों जब पक जाएगा उस पर लिखने जा रहे हैं की औसुक की भी निवृत्ति हो जाएगा हमारी औसुक मात्र निवृत्ति उपस्थिति सु, हमारे सामने दृष्ट विषय है दृष्टि दिख रहा है अनिक मान वेद में कहा गया है कि ये महा मिलने वाले भोग हैं ऐसी संपूर्ण विषयों की संज्ञा त्रयात पराचीन इन तीन संज्ञा वाला यतमान दूसरा हुआ व्यतिरिक्त संज्ञा वाला एक इंद्री संज्ञा वाला इससे पराचीन बाद में आने वाला कौन है हाँ वो जो जो जो जिस कहने वो नाम लेना मतलब वसीकरण संज्ञा इसलिए संज्ञा त्रयात्म तीन संज्ञा वाले वैराग है उनकी पश्चात मैंने बाद में आने वाला है उसका नाम है बसी कार संज्ञा अर्थात अब उत्सुकता भी उसको समाप्त हो गई किसी भी मैंने एक तो राग बसात एक उत्सुकता बसात अत्र भवान पतंजलि वर्णयान चकार दृष्टान और सभी वसीकरण संज्ञा भई काम ये पतंजलि युग सूत्र में कहा है या मत्र भवान इस विषय में कौन पतंजलि जी ने कहा है क्या कहा है अत्र भवान देखिए देखिये अत्र है तत्र है वहां मत प्रत्यय कि में पूजा अर्थ तत्र भवान माने अत्यंत आदरणीय या भवान के स्थान में प्रयोग होता है तत्र भवान शत्र मान पूजा अर्थ में प्रत्यय होता है इस में होता है तत्र भगवान ततो भगवान कहीं पढ़े हो पढ़ ली है है। वही तो दिया है ततो तवान तत्र भगवान तम यदि तत्र गीता चौथा सूत्र भक्ति में लको नहीं देख लेना कल बताना विद्वान आदमी भाई कल तुम बताना देख करके तो तत्र भगवान मतलब है आदरणीय आप आदरणीय करने के लिए तत्र भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं इसलिए यहाँ लेकर अत्र भगवान माने आप अत्यंत आदर दे रहे किसको भगवान पतंजलि को या या कोम अत्र भवान पतंजलि वर्णयान चकार मन जिस उस बसीकार संज्ञा वैराग को भगवान पतंजलि ने वर्णन किया है दृष्टान सर्वृष्ण से, से दृष्टि में अनुसुभ के जो जितने विषय है उनमें विशेष नाम वैराग्य हो जाना इसी का नाम है वसीकार संज्ञा वैराग्यम सोयम बुद्धि धर्मो विराग ये बुद्धि का धर्म भी क्या है विराग है तो पहला हुआ धर्म दूसरा ज्ञान विराग ऐश्वर्य अब बताने जा रहा ईश्वर जो होती है ना अष्ट सिद्धि अनिमा ईश्वत्व वशित्व सब हनुमान जी को सिद्ध आठ सिद्ध न होने दिके दाता वो आठ सिद्धि बताने जा रहे हैं सबसे पहले ऐश्वर्य अष्ट सिद्धियां ईश्वर भी बुद्धि का धर्म ये तो अणिमादि प्रादुर्भा जिनके कहो जिनके कहने से क्या हो जाता है अणिमादि जिन ऐश्वर्य के आने पर आठ सिद्धिया सिद्ध हो जाती है कौन कौन लिख रहे हैं तत् अणिमा अणु अणिमा माने होता है एकदम तो छोटा जिसे हनुमान जी गए तो उसका मस्तक का स्वरूप धरा उसके अंदर का मेरे मुख में जाओ मुख में मस्तक का, का बाहर निकल आए जो सुरसा नाम की थी मिली लंकनी तो उन्होंने कहा मैं खाए बना नहीं जाऊंगा उसको तो बरदान दिया गया तो कोई आए मुख के अंदर तो कैसे होगा, मस्तक समान धर करके चले वही कहने जा रहे हैं ये हो गये अणिमा सिद्धि है उनकी वही तत्र अणिमा अनुभाव अनुभाव में क्या होगा शिला के अंदर घुस जाएगा यथा शिला इतना अणु हो जाता कि शिला के अंदर घुस जाए। ये थे आ, क्या नाम है तेलंग स्वामी जी कुल बंद करते थे और निकल जाते थे पूरा जेल में बंद है न अंग्रेज लोग बंद कराते थे और यहां चौक में मिलते थे घूमते हुए तो अब कैसे निकले पूरा दरवाजा बंद घूस गए सिद्धि थे उनके पास शिला में भी प्रवेश लख लघु भा सूर, य मरीचीन आलम्ब्य माने जो सूर्य की किरण है उस किरण के आलंबन लेकर सूर्य लोक में चला जाता है ये हो गया लघु भाव माने अण से थो थोड़ा स्थूल है लघु अणु से क्या है ये थोड़ा स्थूल इस है इसलिए कह दिया उसको टाँद दिया सूर्य मरीचीन मरीच माने बोलते किरण है आलम्ब्य मरीचीन आलंब लेकर के क्या करता सूर्य लोकम या सूर्य लोक पहुंच जाएगा महिमा क्या है बहुत बड़ा एकदम धरा भू धरा कार शरीर हनुमान जी ने क्या किया ज्यो ज्यो बदन बढ़ावा तो उल्टा बढ़ते गए बाद में धरा मशक शरीर उसी प्रकार लघिमा है उनकी सिद्धि क्या हो गई लघिमा मह, मह, महिमा पहले बता रहे महिमा बता रहे अभी गरिमा आगे बताएंगे महिमा महतो भावहा यह तो महान सबसे बड़ा हो जाए बहुत बड़ा बना लेना प्राप्ति ही अंगुल्य इस प्रशस्ती चंद्रमा मन इतना बड़ा हो गया चंद्रमा को अंगुली से छू लिया जाकर इतना बड़ा बन गया वो वही कर रहे अंगुल इस प्रसिद्ध चंद्रमा माने चंद्रमा को जाकर छू सकता है अब आया क्या हो गई अणिमा लखीमा महिमा अब प्रकाम में सिद्धि इच्छान इच्छा अभिघा नभिघाता प्रकाम में क्या है की इच्छा का न जो इच्छा तुरंत प्रकट तब हो गया यहाँ तो जाना न पड़ रहा इन तीन सिद्धि में और सूक्ष्म कर दिया प्राक प्राकम्य क्या चीज है इच्छा न यतो यथो भूम उन्मजती निमजत यथोदी माने भूमि में ही वो उन्म्जन जो इच्छा के यही होने लगा जबकि होता जैसे जल में अब मिट्टी में स्नान करने लगा जो इच्छा वही बन गया मिट्टी जल बन गए कितनी बड़ी सिद्धि है इसका नाम है वही का यथा यथो भूमौ माने पृथ्वी में उन्मजती निमज्जती यथोध जैसे जल में वो निम्जन करता था अब वो किसमें करने लगा भूमि पृथ्वी में करने लगा, लगा। कितनी वो प्रा कम्य और बसित्व सिद्धि है भूत भौतिक बसी भवती ये लोग कहते हैं महात्मा के सिद्ध होते हैं ट्रेन कड़ी है, रुक गो रुक गो बस में चलाते रहो कुछ होगा ही नहीं बस सबको अपने बस में कर लेना यह बसित्व सिद्धि है कि भूत भौतिक बसी भगवती अवश्यम भूत भौतिक सब उसके नियंत्रण में आ जाते हैं ईशित्व सिद्धि आ भूत भौतिकी ना, का नाम प्रभाव व्यूहायाम इस्ते माने इनका उत्पन्न करना नष्ट कर देना भूत भौतिक का ऐसी जो सामर्थ्य है यही हो गया ई सत्व तो संकल्प मात्र से सब हो जाता है वही कारण तो क्या चीज है भूत भौतिक प्रभाव प्रभव व्यूह्या व्ययानाम इस्ते माने सामर्थ्य जो भूत भौतिक जितने उनका प्रभाव कर देना वो कम कर देना बढ़ा देना घटा देना ऐसी जितनी सिद्धि इसका नाम क्या है उनका ईशित्व उसके यमा अवसायित्व सती असंकल्पता यथा संकल्प भवती भूतेश तथे उसका विवरण करने जा रहे पूरा जैसे यमावसित्व माने जैसी कामना हो गई इच्छा हो गई सत्य संकल्पता उसमें कहते सत्य संकल्प वाला हो जाएगा वो यथा जैसे संक... यथाथ संकल्प जैसे महर्षि का संकल्प होगा भूतेश मिट्टी पानी पानी पानी मिट्टी कोई कहना होने लगती है अन्य मनुष्याणाम निश्चया निश्चित अनु योगिनस्तु निश्चितव्या नव्या पदार्थ निश्चय चारा सात्विका हम जो लोग हैं पहले निश्चय करके फिर निश्चित विषय में जाते हैं हम लोग पहले कर ये काम करें तब वो काम करते हैं वो लोग काम करते हैं वही हो जाता है ये उल्टा हो गया हम लोग जो सोचेंगे उसके बाद कार्य को का देख कर सोचेंगे और जो सोचेंगे वो काम हो जाएगा उनके यहाँ उल्टा लक्ष्य के अनुसार लक्षण है तो हम लोग लक्षण के अनुसार लक्ष्य तो हम लोग क्या है अपनी सामर्थ्य वही कह रहे हैं निश्चय निश्य, निश्चित माने मनुष्य लोग अपने निश्चय को निश्चित विषय को देख करके फिर निर्णय करता है उनके आन है उन्होंने कह दिया ये यह विषय है कूलर उन्होंने कहा ये पंखा जो पंखे बन गया अंतर योगिन पदार्थ निश्चयम उनके योगी में निश्चित जितना है जितना है निश्चित पदार्थ निश्चय उनके जितने निश्चित पदार्थ पहले से ही क्या है निश्चय उल्टा निश्चय यहाँ था निश्चित हम लोगों में निश्चित व्यव पदार्था निश्चय जैसे जैसे कहेंगे वैसे जैसे निश्चय लेगा जो कह गया वही उनका निश्चय ज्ञान हो गया ये हुए चार सात्विक बुद्ध की धर्म ज्ञान वैराग और ऐश्वर्य और धर्म ये चार हो गए पदार्थ अर्थात जो अयोगी पुरुष है ज्ञान का निश्चयम गेयम मान ज्ञान गेय के अधीन है विषय के अधीन हम लोगों का है और उनका क्या है ज्ञान विषय के जैसा ज्ञान वैसे विषय बन जाता यही हमारे में और उनमें दोनों में अंतर है अर्थात उनका जो विषय है ज्ञान के अनुसार धारण करता है और तो हमारा ज्ञान क्या विषय के अनुसार अनुधारण करता एकदम तो उल्टा, उल्टा उल्टा दोनों में यही अंतर है सिद्धों में विपरीता बुद्धि धर्म जो तामस है जो बुद्धि के विपरीत धर्म है धर्म का विपरीत अधर्म धर्म विरोधी ज्ञान का अज्ञान मैंने ज्ञान विरोधी वैराग अवैराग मने वैराग्य विरोधी विषया शक्ति अर्थात अनैश्वर्य मैंने ऐश्वर्य विरोधी आठो ऐश्वर्य से विरोधी इनका नाम हो गए यह हो गए तामसाज अति अभिधाना चतवारा इति तामसा चार है तामसा। ये हो गया बुद्धि के धर्म बुद्धि का लक्षण अब चौबीसवी तो कारिका से आएगा अहंकार का अहंकार से लक्षणम आह अहंकार लक्षण कर रहे हैं अभिमानो अहंकार अभिमानो अहंकार तस्मा दिवधा प्रवर्जते सर्ग अभिमान है अहंकार का लक्षण है अभिमान और वह अहंकार से दो प्रकार की सृष्टि होती द्विविधा सर्गा प्रवर्तते। थे सर्ग मान्य सृष्टि दो प्रकार की होती है पहले एक का नाम है एकादश का गण मान एकादश जो इंद्रिया है ये वाली सृष्टि पहले वही मतलब और दूसरा क्या हुआ तन्मात्रा मात्रा पंचकसी और तन्मात्रा मात्रा पंचक एक सर्ग है और एका एक दस गण वाला ये सर्ग है ये दो प्रकार का इससे संपन्न होता है तो सबसे पहले बताने जा रहे हैं अभिमानो अहम अहम प्रत्यय इसका नाम है अहम अहंकार अहम अहम जो हम लोग कहते हैं क्रिय अनेंकार अहम अहंकारो इतिहांकार अभिमान कोई लिखने अभिमानो अहंकार यु यत, यत आलोचित मतंचम मैंने पहले से हमने विचार किया।, किया फिर मत मैंने निश्चित किया फिर तत्र अधिकृता अब मै ये करने जा रहा हूँ इसका नाम क्या हो गया सकता खल अहम जो इसमें निर्णय करने में समर्थ था अहम अत्र मदर था मैं जो है ये मेरे हैं, इनमें एव अमी विषया मतो नान्यात्र अधिकृता ये मेरे विषय मेरा इनमें अधिकार है दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं है ऐसे प्राकार की जो भावना है उसी का नाम है अभिमान क्या नाम उसका कोई करने जा रहा है खल अहम अत्र मैं मैं इसमें समर्थ हूँ मदरथा एव अमी विषय से ये मेरे लिए भी से बनाए गए हैं मत तो नान्या अधिकृता है इन विषय में दूसरे का अधिकार नहीं है कश्चित अस्थि इस प्रकार का जो निर्णय है अतो अहम अस्मी यो अभिमान सा असो असाधारण व्यापार अहंकार असाधारण व्यापार में जो वृत्ति है क्रिया है इसी का नाम अहंकार है तम उपजीव्य बुद्धि अध्यविष्य मन इसी को कारण बना कर बुद्धि निर्णय करती है एतन कर्तव्य अब मुझे यह करना चाहिए पहले का तम उपजी अहंकार उपजीव्य मन उपजीवन का कारण बनाकर बना बुद्धि निर्णय करती है तस् कार्य भेद अहंकार के कार भेद तस्माद् दिव्य प्रवर्त सर्गहा मन दो प्रकार का सर्ग पैदा होता एकादश गणा मन पाँच ज्ञानी पांच कर इंद्री और मन ये हो गए ग्यारह पहले करने जा रहे हैं एका है एकादशा मन इंद्रिया मन इंद्री जो है ये समुदाय माने इंद्रियों का समुदाय तन मात्रा पंचकशम और तन मात्राए पांच सद तन मात्रा पहले सर तन मात्रा फिर हमारा रस तन मात्रा फिर रूप तन मात्रा फिर पहले शब्द फिर स्पर्श फिर रूप फिर रस फिर गंध क्रम में इति दुविधा सर्वो अहंकारा अहंकार से सर्व उत्पन्न होता है न अन्य कार्य अवधारिये मैंने अहंकार से अतृत्त किसी से नहीं होती इसलिए एवं शब्द का गणश्य व इसलिए एवं शब्द का प्रयोग किया अब बताने जा रहे हैं कौन किस उत्पन्न होगा पच्चीसवी कार्य का बताने वाले है अहंकाराद एक रूपात कारणात् उन्होंने कहा का अहंकार एक है अहंकार कितना है हमारा एक है और उससे दो कैसे पैदा होगा एक साथ एक वस्तु से युगप एकादशी इंद्री पैदा हो रही है और पांच तन मात्रा कैसे हो सकता है बड़ा सुंदर पूर्व बना रहे हैं आपने कहा जड जो गण है पंच तन मात्राएं और आपका एकादशी इंद्री है प्रकाशात्मक इंद्री है यह ऐसे दोनों विरोधी एक आदमी से कैसे पैदा होंगे कोई कह अहंकाराद एक रूपाध कारण एक रूप अपार दो रूप हो गए इसलिए उसमें अंतर बताने जा रहा है कि भाई कौन कौन कैसे उत्पन्न हुए आपने कहा उस अहंकार से दो चीजें उत्पन्न हुई एक जड़ है पंच मात्राए और इंद्रिय विषय को प्रकाशित करती है इसलिए सात गुण प्रधान है इसलिए प्रकाशात्मक है कोई कह एक कारण से दो कार विलक्षण विलक्षण कैसे पैदा हुए जड़ प्रकाश प्रकाशको गुणो विलक्षण भवत माने जड़ प्रकाश आत्मक जो दो गण एकादश प्रकाश आत्मक गण है और पंचतन मात्राएं हैं जड़ात्मक गण है कैसे होती है पूर्व पक्षता इत आह सात्विक एकादश का प्रवर्त है किससे वही अहंकार वहीकृत अहंकार की दो भेद है एक बहकृत एक तामस तो वैकृत नाम के अहंकार से हमारी सात्विक एकादश इंद्री प्रवृत्त होती है पांच कर्म इंद्री पांच ज्ञान इंद्री और ज्ञान कर्म उभयात्मक जो इंद्री इनके हैं शांत मन है, है। भूतादेश तन मात्रा और भूत आदियों की जो तन मात्रा है सहा तामसाद उभय उन्होंने कह दिया मस है ना वो तय ज साथ तय जैत अहंकाराद कौन हो गए भूतादी तन मात्रा भूतों को जो तन मात्राए उत्पन्न हो गई वही लिखने जा रहा है प्रकाश लाघवाभ्याम मन इनमें प्रकाशकारी भी है सूक्ष्मता भी लाघव मान सूक्ष्म इंद्रियां हैं इन दोनों धर्मों से क्यों सत्तम लघु प्रकाश कम स्तम लघु छोटापन हल्कापन वही यहाँ लिखने जाए प्रकाश लाघवाभ्याम एकादश का इंद्री गण एकादश माने ग्यारह इंद्रियों को समुदाय उत्पन्न हुआ सात्विको वयकृता मान सात्विक माने व्यकृत उत्पन्न हुआ सात्विकात अहंकारात एकादश गणा प्रवर्तते भूतादेश तो मान जो भूतादि हैं अहंकारात्मसात अहं किस अहंकार से तामस अहंकार से तन मात्रो गण प्रवर्तते तामस अहंकार से तन मात्रा नाम का गण क्यूँको देखिए जैसा कार्य होता है उसी कारण की कल्पना की जाती है तामस में जड़ता रहती है इसलिए सृष्टि तामो गुण से बनी है इसलिए उसने कह दिया तन मात्रा क्यूँकी भूत जड़ हैं, तो उनका तन मात्रा भी क्या होगा जड़ ही होगा इसलिए तामस अहंकार लगाया इसलिए कहने जा रहे हैं अहंकारा तामसात तन मात्रो गणा प्रवत तस्मात यहामसहा माने वह स माने तन मात्रा पंच का तामस से पंच तन मात्राएं उत्पन्न हुई एकदु उत्तम इससे यह निकला क्या निकला और निकाल सारभूत क्या यद्यपि एको अहंकार अहंकार तो एक है तथापि गुण भेदा सात्विक और तामस राज ये गुण है सब मान सत्युण रज गुण तमो गुण उनके भेद से गुण भेदोद भवा मान गुण के भेद के उद्भव अभिभाव अभिभाभ्यम उद्भव होना और अभिभव मान सत्य का उद्भव होना रज तम का अभिभव होना इसके द्वारा भिन्नम कार्यम करोति एक अहंकार है गुणों के भेद से उद्भव और अभिभव के द्वारा अभिन्न भिन्न कार्य करता है भिन्नम कार्यम करोति ननु यदि सत्वम तमोभ्याम सर्वम जन्यते तो क्या मामला करवा गया आपने दो ही बताया सात्विक तो से ग्यारह इंद्री तामा से पंचतन मात्राए तभी तो तो रजोगुण का किया रजुगुण का दोनों में संबंध है जा रहे हैं लेने तीसरा इसे लेख क्या करने जा रहे यदि तमो गुण थे क्या सर्वम कार्य जन्य थे गुण काम अकिचित करने वाला रज मानने से क्या लाभ है तुमको जब सत्व गुण की मानो सृष्टि करना है इंद्रियों की तम को मानो तो रज को क्यों मान लिया आपने कोई किम अकिित करना रज साहब तैज साध उभयम तैज साध राजसाद उभयम गणत भगवती माना तैजस जो हमारा है अहंकार वो दोनों में सहायक है इस तरह का वो मिट्टी गारा का, का काम कर रहा है जुड़ने वाला होता ना कोई कहना चाहता है गणद्वयम भवति यद्यपि रजसो न कार्यांतर मान इनकी दोनों का स्वतंत्र कार्य है रज का कोई स्वतंत्र कार्य नहीं बताया गया यद्यपि रजसो न कार्यांतरम अस्ती तथा सत्य तमसी स्वयं अक्रिय देखो चलम तू रज रज क्या कहता है चलने के यहाँ और सत्य और रज दोनों चल नहीं है वो प्रकाश कर सकता बेटे बैठे चल नहीं सकता तम है जड़ है इसीलिए चलाना है तो इनमें किसको जोड़ना पड़ेगा वही कहने जा रहे दे रहा है यद्यपि रजसो न कार्य कार्यांतरम ना तथापि सत्य और तमसी स्वयं अक्रिय सत्य और तम दोनों क्रियावान नहीं है समर्थे अक्रिया करने में ये असमर्थ है अभी न स्वयं समर्थ कार्य करने पर न अभी समर्थे अपनी न स्वस्व कार्यम कुरता समर्थ होने पर भी स्वयं तो अपना अपना एक काम कर नहीं सकते जब तक क्रिया नहीं होगी रजस तू चलता रजस चल है यदा चाल है रजन को प्रेरणा देगा चलवाएगा चलेंगे तदा स्वस्व कार्यता दिवचन का वो अपने अपने दोनों तत् काम करते हैं तद वस्मिन कार्य दोनों कार्यों में चाहुगुण का सात्विक अहंकार का कार्य हो चाहे तामस अहंकार का कार्य हो क्रिया के उत्पादन के द्वारा दोनों का उपकार कौन है रज इसे रजो गुण मानना चाहिए सत्य तमसो सुन द्वारा सत्य और तम सत्व क्रिया उत्पादन द्वारा अस्थित रज सह कारण सृष्टि प्रति रज भी सृष्टि के प्रति कारण है जो तो रज है वो व्यर्थ नहीं निरर्थक नहीं है वह सृष्टि के प्रति क्या है कारण है उनका कहा छब्बीसवीं कारिका बताने जा रहे हैं कि कौन कौन एकादश इंद्री है सात्विक एकादशम आख्या तुम मेरे सात्विक एकादश है वह गण उसको बताने के लिए वाइंद्री दशकम पहले बा इंद्री दस को बताने जा रहे हैं कौन कौन वाइंद्री दस हैं सावदाह बुद्ध इंद्रिया बुद्ध इंद्रियाण चक्षु स्त्रोत्र घ्राण वाक पाण पायुपस्थाहा, पायुपस्था कर्म इंद्रियाण आहु माने चक्षुत्र घ्राण रसना जीवा त्वक यह पांच ज्ञान इंद्रिय बुद्ध इंद्रिय माने ज्ञान इंद्री और वाक, पाणी वाक कहते हैं जो कांड तालवादी स्थान में रहने वाले जो इंद्रिय वो बाघ इंद्रिय वाक इंद्री कहाँ रहती हैं? ये तो लिखने वाले हैं है कंडतालवादि स्थान में जो रहने वाले इंद्रिय वाक इंद्री वाक इंद्री, इंद्री। पाणी माने हाथ और पाद माने पैर, पायु माने गुदा और उपस्थ माने लघुसंका इंद्री ये कर्म इंद्री कहलाती हैं। सात्विका अहंकार उपादानक मैंने सात्विक अहंकार है उपादान कारण जिनका उन इंद्रियों कहते हैं सात्विक अहंकार उपादानकम इंद्रियव इंद्रिय बन गया याद कर जाइए उपादान जाइएकार माने जो हमारी है, जो का हंकार है, है? इंद्री का लक्षण है उपादान कारण जिसका उसको बोलते हैं इंद्री सात्विक अहंकार उपादानक इंद्रियत्म तिविधम इंद्रिय कैसी है दोनों इनके यहाँ दोनों सात्विक गुण का है और वहां पर क्या वेदांत में सत्य गुण से पांच ज्ञान इंद्रिय हैं और रज से पांच कर्म इंद्रिय कहना दोनों शास्त्र से है कर्म इंद्रिय उभयम आत्मना चिन्ह इंद्रियम अब एक सूत्र इंद्र मिंद्रा लिंग मिंद्रा दृष्ट मिंद्रा सृष्ट मिंद्रा दुष्ट मिंद्र दत्त का सूत्र उसी को यहाँ संकेत करने जा रहा है इंद्रिय शब्द कैसे बनता इंद्र शब्द से है इंद्रियम बनता इंद्रेन दृष्टम इंद्रेन सृष्टम इंद्रेन इष्टम इंद्रेन दुष्टम इंद्र दत्तम इंद्रियम ये अर्थ में बनता इंद्रिय शब्द इंद्र के द्वारा दिया गया इंद्र के पीति सेवन किया गया इंद्र के द्वारा सृष्ट हो इंद्र के द्वारा दृष्ट हो ऐसे अर्थ में होता इंद्रियम इंद्र लिंग्र दृष्ट ऐसा सूत्र पूरा उसी को थोड़ा यहाँ संकेत कर रहे हैं आत्मनस चिन्ह इंद्रियम आत्मा का चिन्हित करने वाला है आत्मा का लिंग है इस तो शरीर को में आत्मा उसको बताने वाला है इसलिए इसका नाम क्या है इंद्रियम रूढ़ी है इंद्र वाला नहीं हुए क्या है इस इंद्रियम उच्चते इसलिए वह आत्मा का चिन्ह है आत्मा का ज्ञापक है माने इसलिए इंद्र शब्द आत्मा का इंद्रेण दृष्टम इति इंद्र मैंने इंद्र ज्ञापिकम आत्मना आत्मा के ज्ञापक है लिंगम ज्ञापकम इसी सूत्र के द्वारा इंद्रियम बताया तानी चा चक्ष भी उ अपने अपने नाम के द्वारा बताया एक अलग में चक्षु संज्ञा एक का नाम है सूत्र संज्ञा एक का नाम है ग्राण संज्ञा एक का नाम रचना संज्ञा एक का नाम है तत्र रूप, स्वग उक्ता तू इंद्री मान चक्ष रूप ग्रहणम लिंगम चक्षु चक्षु चक्षुंद्री का लिंग क्या है कहीं चलता है जो रूप ग्रहण करता है वो चक्षु है लक्षण बनेगा रूप ग्रह मान रूप ग्रहण लिंग चक्षु का लक्षण हो गया शब्द ग्रहण लिंग शब्द ग्रहण मान ज्ञापक जिसका शब्द ज्ञान है ज्ञापक जिसका उसका नाम है शब्द ग्रहण लिंगम स्वत्रम यहाँ जो आत्म शब्द है ना आत्मा ने यहाँ हिंदी शब्द का बात है आत्मना चिन्ह मानी इंद्रियों के ये ज्ञापक है दूसरा एक आत्मा ने उसका भी सोत्रम गंधक ग्रहण लिंगम घृण माना गंध का ज्ञान कराना है स्वभाव जिस इंद्रिय का उसका नाम घ्रहण रसन ग्रहण लिंगम का ग्रहण कराना है स्वभाव जिस इंद्रियम इस परिंग ग्रहण लिंगम त्वक बागादी नाम कार्यम बक्शति आदान प्रदान आएगा आहरण विहरण ऐसा इनका कार आगे बताने जाए आहरण विहरण एक कारिका है उसके द्वारा इन सबका बताने जाए बचना बचना दान विसर्ग बचनादान विसर्गानंदा पंचान अठाईसवीं कारिका में इनका भेद बताने वाले अब बताने वाले मन क्या चीज है रखे रखें, इंदर रखें।